मन से प्रतिष्ठिता मनो मे पाचे प्रतिष्ठित आदिराबर्मे वेदश मेस््रुतमे महासे दीपे नोराता संगतम बलिष सत्य क्या तंबत तदमु अवतु अब अवतु भक्ता ओ साइपनिष् अवतरण भाष्य के अंतिम में पुष्टी का बांकी है नु विद्य अद्या सहभाव्रवण दिदो तन्मूल काम आदि सदी तन्नमित्रिया पूर्वादी ने शंका उठाई थी ईशावाश्यपे एकादश मंत्र में ज्ञान और अज्ञान का सहभावित तो सुनाई पड़ता है विद्याभार ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ उपासना करना चाहे जो भी करना एक साथ अनुष्ठान करता है ऐसा है उसका पूर्वाजान करेगा यानी ज्ञान ही कर्म करेगा तो विद्या अविद्या सहभाव श्रव अविद्या के विद्या के साथ अविद्या का सहभाव सुनाई पड़ा है इस इसाभत से एकादश मंत्र में ज्ञान और अज्ञान मान कर्म ज्ञान कर्म का सहभाव सुनाई पड़ा है इसलिए जब अज्ञान है तो तनमूलक आमादी चाहते होगा उसमें फिर इच्छा होगी तो अज्ञान रहेगा तो अज्ञान अज्ञानमूलक आमादी होगा ही फिर कामारी है तो तन गिरा यथे चेष्टा फिर क्या होगा कामारी है तो अज्ञानमूलक यथे चेष्टा भी होगी उसकी जैसा चाहे वैसा करेगा वो ये समकाथी थी ने कहा था विद्यांश अविद्यांश है इसको वयंसा ऐसा कहा है पूर्वारी ने सिद्धांत कहा, तो सिद्धा कहा न नहीं यह बात नहीं है तत्र तद्यावत विद्य सह इति अद्या वह यह अर्थ नहीं है उस मंत्र में त्र मंत्र में ज्ञानी का विद्या के साथ में अविद्या साथ में है ऐसा अर्थ नहीं है कस्तरी पूर्वादीशेगा यु विद्याद्याद्या वचनम तस्मर्थ शब्द वाक्यम युज्यम पूर्वोकवादी ने जो कहा था विद्याम से अविद्याम से एकादश मंत्र जो ईशावास्य दिया था तस्य मंत्र से उस मंत्र का नायम अर्थ ऐसा अर्थ नहीं है एक साथ होना अर्थ नहीं है ना अर्थ इति तस्य इति शब्द उसमें इति शब्द लगाकर करके अध्ययन करना चाहिए नायम अर्थ इति ऐसा अर्थ नहीं है सहभागी क्रम सहभागी है समुच्चाई नहीं है क्रम समुच्चय है कहना चाहते हैं पूर्व काल में कर्म उत्तर काल में क्या यह साथ नहीं है ऐसा अर्थ करना चाहिए कहा कहा एक कहा कस्तरी ने कहा जब ज्ञान के साथ अज्ञान का एक सहभावित तो नहीं है फिर क्या अर्थ करना उसका कस्तरी प्रश्न किया राष्ट्रीय प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं एक एकस्मिन पुरुषे एकदा एवं न सह सा, संबद्ध यादा मित्र उस मंत्र का यह अर्थ है एक ही व्यक्ति में एक ही काल में दोनों का होना संभव नहीं ज्ञान और अज्ञान दोनों एक व्यक्ति में एक काल में भिन्न व्यक्ति में एक काल में होता है एक में ज्ञान एक में अज्ञान अथवा एक ही व्यक्ति में भिन्न काल में होता है पूर्व काल में अज्ञान उत्तर काल में ज्ञान चलिए एक ही व्यक्ति में एक ही काल में दोनों होना संभव नहीं यह अर्थ है उसका यह अर्थ है एक <parasites Genorte civics> जैसे दृष्टांत दिया एक ही व्यक्ति को एक ही काल में ज्ञान और अज्ञान दोनों हो नहीं सकता इसलिए दृष्टांत है यथा शुक्ति का रजत सुक्ति का ज्ञान है एक सुरक्षा जैसे सुक्ति के टुकड़े में रजत ज्ञान भी हो शुक्ति ज्ञान भी हो एक ही काल में एक ही व्यक्ति को संभव नहीं तो होता और पूर्व काल में रजत ज्ञान होता है उत्तर काल में सुक्ति ज्ञान होता है एक ही काल में दोनों ज्ञान नहीं होता एक व्यक्ति को भिन्न व्यक्ति को हो जाएगा एक व्यक्ति को सुक्तिका दिख रही है एक व्यक्ति को रजत दिख रहा अथवा एक ही व्यक्ति को भिन्न काल में हो जाता है पूर्व काल में रजत उत्तर काल सुक्ति क्योंकि एक ही काल में एक ही व्यक्ति में दोनों का ज्ञान सहवादी होता नहीं ठीक कालभेदेन स्थिति एकहित्यम तदर्थ इन मंत्र का अर्थ यह है विद्याम से अविद्याम विद्यां अद्यांस्थित वहस का अर्थ यह है कालभेदेन स्थित यद्य कालभेद से है पूर्व काल में अविद्या है उत्तर काल में विद्या है कालभेदेन स्थिति दोनों का ये दोनों विद्या विद्या का पूर्ण होता है एकस्म पुरुष से साहित्यम एक ही व्यक्ति में साहित्य है कालभेद से साहित्य है उस मंत्र का यह है पूर्वापर काल से साहित्य है न की एक ही काल में साहित्य नहीं पूर्वादि शंका उठाता है ननू इधम साहित्यम न स्वरसम आपने जो तरीका बताया ठीक नहीं है अच्छा नहीं है हाँ। कालभेद से पूर्व काल में अज्ञान जनित कर्म होना और उत्तर काल में ज्ञान होना यह ठीक नहीं नहीं इदम साहित्य आपने जो साहित्य बताया सिद्धांत ने जो साहित्य बताया काल भेद से जो बताया ये साहित्य न स्वरसम यह ठीक नहीं है मैंने स्वरसम मैंने तात्पर्य विषय होता हूं उस मंत्र का तात्पर्य का विषय ये नहीं है पूर्वादि शंका उठा रहा है किन्तु एक काले साहित्यम सरसम सरसम सार, इतिहास एक ही काल में साहित्य बताता है मंत्र तो विद्यांश अविद्यांश ये तो भयंसाह ऐसा एक ही काल में बोला ल में नहीं श्रुत्यंतरे विद्या विद्युति आशंका ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं सिद्धांत उत्तर देते हैं। श्रुत्यंतरे विद्या विद्ययो साक्षात साहित्य से संभवाठगो परिसर में देखा है ज्ञान और अज्ञान का एक एक काल में साहित्य नहीं देखा तो यहाँ भी वही अर्थ करना पड़ेगा ईशावासी में जब यहाँ विवाद हो गया तो अन्य श्रुति का सहारा लेंगे श्रुत्यन्तरे अन्य श्रुति में विद्या विद्ययो साक्षात साहित्य से संभवा ज्ञान और अज्ञान का साक्षात साहित्य नहीं है साहस एक साथ होना संभव नहीं एक व्यक्ति में इसलिए असम्भव के असम्भव कहा है वहां अन्य श्रुति में उत्तम व्यवस्था साहित्यम ग्राह्मण इसे हमने जो साहित्य कहा वही भावना सिद्धांत दिया था मैया उत्तम अस्मा भी उत्तम व्यवसाहित्य हमने जो साहित्य बताया है भिन्न काल पूर्व काल में अज्ञान उत्तर काल में यही मानना चाहिए कहा तो कठोर का दृष्टान्त दिया दूरम एते विपरीते विशुची विद्या इति जाता साम ये भिन्न भिन्न बहुत दूर है मिल ही नहीं सकते तो ये दोनों तो एत ये दोनों विद्या विद्ये जो विद्या और अविद्या है दोनों विपरीत हैं अरे एक पूर्वगामी होंगे तो पश्चिमगामी ऐसे है एक संसार की तरफ ले जाने वाले मोक्ष की तरफ ले जाने वाले सूची है दाना गति वाले हैं अविद्या अविद्यादेश जानी गई और विद्या सदेश अविद्याम तस्त न विद्यायाम सत्यम अविद्या संभव अस्थि भाष्य कहा इसलिए ज्ञान होने पर अज्ञान रह नहीं सकता की कमन कहते हैं विसूचि मानी विस्तृत कमने विरुद्ध विसूचि का माने यह विश्वगमन है विश्व वध रख करके अंशु है भिन्न भिन्न गति वाले हैं यह आता है विरुद्धे माने दोनों विरुद्ध हैं ज्ञान और अज्ञान विद्या और अविद्या अस्पे अविद्य मृत्युम तीर्थ उत्तरार्ध पर्यालोचनया अद्याद्योत्पत्ति हेतु तो इस मंत्र में भी जब देखेंगे विद्यां से अविद्यां यो दिव भयस एक ईशावासोपनिषदे एकादश मंत्र में जब पूर्वार्ध में देखा है एक साथ और समच, समच है कि क्रम समुचय है किंतु तो? जो उत्तरार्ध देखते हैं तो लगता है वहां अविद्या मृत्यु चित्त विद्य या मृत अस्मृत ऐसा कहा पूर्वापर भाव है अविद्या मैंने अविद्याजन्य कर्म से मृत्यु स्वाभाविक कर्म को पार करके जब वैदिक कर्म करता रहेगा शास्त्रीय कर्म करता रहेगा समय उतना ही है स्वाभाविक कर्म करने को नहीं मिलेगा स्वाभाविक कर्म मृत्यु करेगी तो स्वाभाविक कर्म नहीं हो पाया तो इसलिए क्या होगा संसार जाने वाला काम नहीं हुआ तो अविद्यामृतम तृत्व विद्या अमृतम अश्मे फिर विद्या के द्वारा अमृतों की प्राप्ति करता है यह अर्थ इस मंत्र में ले लिया कहा अस्मिन अभी मंत्रे इस ईशावास पर एकादश मंत्र में जो विचार करते हैं विद्य मृत्युम तृत्व अविद्या मृत्युम तृत्व उत्तरार्धम उत्तरार्ध पर्यालोचना जब उत्तरार्ध को विचार करने से अविद्या विद्योत्पत्ति हेतु अविद्या माने अविद्याजनित कर्म जो तो वैदिक कर्म है निष्काम कर्म है yes. तो विद्या उत्पत्ति के ज्ञान उत्पत्ति के हेतु जान पड़ता है अविद्य वृत्याल भेदयने में इसलिए भी सिद्ध होता है कि कार्यकारण भाव पूर्वापर भाव होता है पूर्व पर कारण होता है कर्म कार्य होता है तो यहां अविद्या माने कर्म को कारण रूप लिया है और ज्ञान को कार्य रूप में लिया है इसलिए भी काल भेद से ही है समुचित है कारण सहवर्तीत्व सह तो माने सह सहवर्त साथ होगा काल हो साथ होगा एक साथ होगा एक इसलिए तैतरे पर समय कहा है तपसा ब्रह्म विज्ञासस्व करके बोला होगा तो भृगु ऋषि को वरुण ने कहा है तपसा ब्रह्म विज्ञातस्व तपस्या के तपस्या रूप साधन तप रूप साधन से ब्रह्म को जाने की इच्छा करो कहा है इत्यादि श्रुते तप विद्या उत्पत्ति साधन तप आदि को ज्ञान उत्पत्ति को साधन रूप से बताया तो ब्रह्म ज्ञान के साधन तप बताया वहां साधन गुरु पासा साधन आदि से कर्म जरूर और गुरु के सेवा आदि जो कर्म है ये भी तप के साधन बताया जा। जा, निष्काम कर्म ये ज्ञान का साधन बताया है अविद्यात्मक तप तपे निग्रह इंद्रिय को निग्रह करना रूपी तप है और गुरु के सेवा करना रूपी कर्म है यह अविद्या काल में है तो अविद्या स्वरूप है होने पर भी अविद्या अविद्यात्मक अविद्या उचित ये अविद्या स्वरूप होने से इनको अविद्या कहा गया ये कहा है तप और कर्म को अविद्या कहा ये कहा कि यदवा गुरु उपासना तपसी अविद्या उचित अथवा अविद्या शब्द का अथा तैतृवंश के हिसाब से जो गुरु की सेवा करने उपासना है और तप है ऋषि को वहां तपसा ब्रह्म विजिज्ञास तप शब्द का था वो क्या? कहा जाता है कयोश श्रवण काले अनु ये दोनों के दोनों गुरु उपासना और तप ये दोनों गुरु के सेवा और तप इंद्रिय विग्रह रूप जो तप है ये कब होगा श्रवण काल में अनुष्ठेय है ज्ञान काल में नहीं ज्ञान काल में तो स्वाभाविक के करेगा तप श्रवण काल में अनुष्ठे कयोश्च ये जो गुरु उपासना और तपस है ये तप है ये दोनों तपस हो श्रवण काले अनुष्ठेय श्रवण काल में अनुष्ठेय है विद्योत्पत्ति काले एक तव साहित्यकम अस्त तो विद्या उत्पत्ति काल में ये दोनों का है तप और कर्म पूरी सेवा का ये दोनों का साहित्य है ये अर्थांतर करते हैं कहा साहित्यम अस्ति अस्थित्य साहित्य का नहीं है साहित्य पाठ है गलत सफा हुआ है साहित्य है विषयांतर कर तपसा प्रम जिज्ञा इत्यादि कहा अर्थात में विद्या अविद्यां इत्यादि अर्थांक्र मारे यहां विद्यांश अविद्यांश का अर्थ क्या करना है पैतृपन से हिसाब से जो तो विद्यांश अविद्यांश अर्थ है कर्म और रूपासना वो साथ है उसे दोनों के द्वारा ज्ञान होना है ऐसा मान ये कहा अश अर्थ मंत्र शेषो अनुगुण इत्याह इसलिए इससे क्या हो इस विषय में मंत्र शेष भी अनुगुण होता मंत्र से क्या है अविद्या मृत्यु तृत विद्या मृतम अशुमे वह भी अनुकूल होता है ये बताया है तेना विद्या उत्पाद्य मृत्युम कामम अत्य साधन के द्वारा तेरह माने अविद्या अविद्या शब्द जो तप आदि साधन है उसके माध्यम से विद्या को उत्पन्न करके मृत्यु माने काम अत्य परोक्ष ज्ञान होगा उसके बाद इच्छा समाप्त तो हो जाएगी काम के अतिक्रम करेगा काम माने इच्छा है लोके सम्पाप्त द्वितीय समाप्त पुत्रात परित्याग करेगा तत्व निष्काम हस्त्यक्ष निष्काम हो गया निरीक्षा हो गया निरीक्षण होने से त्यक्त शाह तीनों एसा परित्याग किया हुआ व्यक्ति है त्यक्ता ये, ये त्यक्त शाह जिसने ये त्याग भी लोके शाह पुत्रेश्ते शाह सब त्याग है ब्रह्म विद्या अमृतम तो अश्वति तो माने ये अविद्य मृत्युम मृत्युम त्यूटा माने ये जो काम सतर विषयों की इच्छा थी उसको परित्याग करके जिस काम कर्म करेगा का तो वैराग्य आ जाएगा तो इच्छा की परित्याग होगा उसके बाद निष्काम होकर तैक्त क्षण हो जाएगा तैक्त क्षण होने पर ब्रह्म विद्या रूपी साधारण के द्वारा अमृत की प्राप्ति करेगा यह अर्थ है उस मंत्र का, ये ये का। और ने एक दर्शन आहार अभिद्य अमृत ही एक और पूर्वादि एक शंका उठाएगी पुरुष की आयु जितने कर्म से व्याप्त है या वह जीवित अभिनूतन तो वो कर्म कैसे छोड़ेगा ज्ञान होने पर कर्म नहीं छोड़ सकता इसलिए ज्ञान काल में भी कर्म चलता रहेगा ज्ञान काल में कर्म होने माने कर्म तो गृहस्थाश्रम में होना है तो गृहस्थाश्रम में ही ज्ञान होगा तो कर्म भी करता रहेगा माने संन्यास आश्रम नहीं है यह पूर्वादि की शंका थी यद तो पूर्वादि ने जो कहा था उसके अनुवाद करके उत्तर देते हैं यद तो पुरुषायु हो कर्मणा व्यापम पुरुष की आयु जो है संपूर्ण आयु कर्म से व्याप्त है पूर्व देव है कर्माण जीवन समान तो साल से अधिक आयु तो है नहीं तो सौ साल की आयु तो कर्म करते हुए कहा है तो ज्ञान होगा तब भी कर्म करना ही है अथवा कोई संख्या करेगी सौ साल से ऊपर आयु होगी तो सौ साल तक तो कर्म करेगा आगे वाली आयु में ज्ञान प्राप्त करके मुख्य संज्ञा ग्रहण करेगा कहते हैं सौ साल से ऊपर आयु हो तब भी यावत जीवित अग्निहोत्र विधायक को ला अब तो सौ साल वाली अवधि भी खत्म हो गई जब तक जीवन है चाहे दो साल की आयु भी हो जाए किसी की तब भी अग्निहोत्र करना ही है उसको यावत जीवित अग्निहोत्र है तु तो पुरुष आयु सर्व कर्मा कर्मणा व्याप्तम कर्म से व्याप्त है तो कर्म छोड़ नहीं सकता वो ज्ञान हो भी जाए तभी कर्म नहीं छोड़ सकता इसमें किसी को अपने अनुष्ठान के माध्यम उसे ज्ञान होगा तो कर्म करते हुए ज्ञान होना है गृहस्थाश्रम में होना है ज्ञान में कर्म समुच्चय है विद्या और अविद्या का समुच्चय है ये पूर्वाजि ने तर्क दिया था तो इसके लिए कहते ऐसा जो तर्क दिया उस सिद्धांत कहते हैं अविद्युत विषय ने परिणी हमने पहले जैसे खंडन कर दिया है अज्ञानी को विषय करता रहो विमान लेके बैठा हुआ है तो ज्ञान नहीं है उसको यदि शौचाल जीवी की इच्छा तो कर्म करते रहे स्वाभाविक कर्म को रोकने के लिए वैदिक कर्म करता रहे कहा अज्ञानी विषय करके हमने परिहार कर दिया पहले खंडन कर दिया कहा कि क्या साक्षात अविद्या अविद्या मृत्यु साक्षात जो अविद्या है मृत्यु रूप है मृत्यु तरण हेतु तो अनुपत्ति है अविद्या से क्या मृत्यु पार करेगा मृत्यु स्वयं है वो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं असतो मा सदमय तमसमा ज्योतिर्गमय ऐसा मा हम प्रार्थना करते हैं असतो मा सदगमय ऐसा प्रार्थना करते हैं तो में अविद्या है वो ऐसे यहां भी साक्षात अविद्या मृत्यु साक्षात अविद्या वही मृत्यु है मारक वही है फिर मृत्यु का कारण कैसे होगा अविद्या मृत्यु मृत्यु तिरुत्व कैसे बनेगा स्वयं साक्षात अविद्या मृत्यु होने से मृत्यु तरण हेतु तो अलग होते हैं तो अविद्या मृत्यु मृत्युम तिरुआ मृत्यु तरण का हेतु नहीं बन पाई अविद्या इसलिए अविद्या शब्दा तप आदि जम यहाँ अविद्या शब्द के द्वारा कुछ वैदिक कर्म ही तप आदि को लिया हुआ है जो अविद्या मृत्यु तिरुद्वार में कहा हुआ अविद्या तो मृत्यु का कारण है मानी निष्ठांत कर्म निषान इंद्रिय विग्रह आदि जो है उसको यहां पर अविद्या शब्द से लेना है वही है मृत्यु तरण का हेतु अविद्या विद्या व्यवधान जो अर्थात कल्पना है हां सीधा सीधा वो नहीं विद्या तो वहां व्यवधान है अमृतत्व का कारण बन जाना है विद्या के बीच में करके मैंने तप आदि साधन जो अविद्या रूप से कहा उसके द्वारा विद्या पैदा करके अमृतत्व मैंने परंपरा से अमृत्व का साधन हो जाता है विद्या पे प्रधानमंत्र अर्थापत्ति अर्था प्रमाण से विद्या बीच में है तो अमरत्व तो कैसे प्राप्त करें अमरत्व के तो लिए विद्या चाहिए चार की टिप्पणी में कहते हैं एक भी है अच्छा पुरुषायु बोला यहाँ पुरुषायुषा होना था अकार अच्छा तुर सूत्र लगना था समाशांत अचप्रत्य अच्छा अच्छा होना था पुरुषायुषद्या त्रायुषा बोलते हैं पुरुषायुष पुरुष आयु को पुरुषायुषा अड़ंत हो जाता है आयुष शब्द अदंत है कि तो समास करने पर अदंत हो जाता है एक अर्थ समासात से अनित्य पुरुषायुष्ट विधि अनित्य है इसलिए पुरुषायु कहा नहीं किया एक नंबर दो नंबर अच्छा। अनंतरम तदि अत्याह दो नंबर कहा कर्माणी जी विषय कुरंग कर्माणी जो श्रुति है तद अविद्वत विषयत्व ने प्रतित वो जो श्रुति कहा वो अज्ञान के विषय में परिहार कर दिया बोला इति शब्द के आगे तट लगा देना तद वचनम वो जो वचन है अविद्वत विषयत्व ने परिचित ऐसा कर दे। से लेना वचन वो जो श्रुति वचन है वह अज्ञानिक विषय करती है ऐसा वर्ष ने कहा तेरह के टिप्पणी में कहा तुल्यू आगे है ना? दो तीन आप आत्मकल्यम तो अच्छा यु भक्ष्यणमेंगे भाष्य दाखी हम टीका में थे चार रहे थे विद्या विधान चार की अवद्या अमृत तथा साधन कूंत विद्याशब्दी है विद्या विद्या द्वारा कम अमृतत्व प्राप्ति साधन ज्ञान के माध्यम से अमृतत्व प्राप्ति के माने तपादि कर्म के द्वारा अविद्या शब्द से कथित कर्मादि है जिस काम कर्मादि उसके द्वारा ज्ञान अमृतम शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा ज्ञान से मोक्ष होगा परंपरा से मोक्ष के साधन हो जाते हैं ये कहा अमृतत्व प्राप्ति साधन विद्या अमृत अश्वित स्त्रुता प्रत्या कल के विद्या अमृतत्व अश्मित कहा हुआ है इसके द्वारा पूर्व में यही साधन जो करेगा अविद्या रूपी साधन में तप आदि जिस काम कर्म तप आदि करेगा तो उसके माध्यम से परंपरा से ज्ञान की उत्पत्ति होगी ज्ञान की उत्पत्ति पर अमृत की प्राप्ति होगी कल तक तो, कल्पना की जाती है कहा अच्छा आगे ठीक अविद्या विषय में परिणत हो गया है जी जी विषय ठीक में कहते हैं जीवित इच्छा रूप का अविद्या अविद्याण तस्या सूचना जी जी विशेष जो है ना जीवित धातु से सम करके और करके समर्लिंग है जीने की इच्छा करे क्या है सन का लगे के बोला है तो जीवित इच्छा रूपा अविद्याण जीने की इच्छा है तो अविद्या है जीने की इच्छा क्या है शरीर के साथ तादाद में तभी जीने की इच्छा है इस अविद्या है सीधी बात है एक जीवित इच्छा रूपा अविद्याण जीवित रूपा जीवित इच्छा तो है ना आपके पास तो अविद्या का कार्य इच्छा है वो जीवित इच्छा वो अविद्या का कार्य होने से तस्या सूचना इसलिए अविद्या की सूचित हो रही है जब जिस विषय आया उसके द्वारा अविद्या सूचित हो है क्यों उसकी कार्य उसका कार्य है यहाँ जीने की इच्छा जो है अविद्या जब तक है तभी तक शरीर में तादाद में जीने की इच्छा है इसलिए तस्या मान अविद्या सूचना अविद्या सूचित की रहा है जिज सबके द्वारा कूर्वे कर्माणी जिज विषेद जिस शब्द अविद्या को सिद्ध कर देता है उसका कार्य को दिखा कर देता है परिहृतम यावज्जीवादि श्रुति न आएगा परवज्जीवादि स्त्रुति को जैसा अर्थ किया था अज्ञानी को विषय होता है वैसे ही ये जो कूर्व्य कर्माणी श्रुति में उसी के लिए उसके जैसे हमने उत्तर दिया था उसी प्रकार युक्ति से कहा ध्यान ये न पांच की टिप्पणी तत्साध विशेष वैसे ही है यावत जीवित अभिनेत्रो ज्वियात जैसा है करवानी भी उसी प्रकार है उसी के साथ विषय से कहा अच्छा ठीक में कहते हैं आगे है। यथवा अथवा न अविशेषाद के सूत्रण ने परिष्ठा अथवा ब्रह्म सूत्र से परिहार कर दिया इसका न अविशेषा सिद्धांत ने कहा ज्ञानी कर्म करे ऐसा कोई विशेष नहीं है विशेष वाक्य नहीं मिलता है अज्ञानी कर्म करे ये तो वाक्य है कुरने कर्वाणी कितम समान अज्ञानी कर्म करे इसके लिए तो वाक्य है किंतु ज्ञानी कर्म करे ऐसे कहें शास्त्र नहीं है विशेष नहीं है न विशेषात अविशेषा ऐसा ब्रह्मसूत्र है कहा अच्छा ये कहा ना विशेषात ब्रह्मसूत्र है कहा कुर्य कर्वाणी यही इसी मंत्र के ऊपर कहा ना विशेषा कुरबन््य कर्वाणी दिशे तो इतनी एव आदिशु नियम श्रवणेश नियम सुनाई पड़ रहा है कर्म करते हुए ही आयु व्यतीत करे जो सुनाई पड़ रहा है नियम श्रवणेश न विदुष यदि विशेष अस्ति ज्ञानी को यह है ऐसा कोई कर्म करे ऐसा कोई विशेष नहीं है अज्ञानी कर्म करे ये तो यही मंत्र बोल रहा है यदि जीने की इच्छा है तो कर्म करे जीने की इच्छा मैंने शरीर में तादात्म है तो अविद्या है सिद्ध हो जाता है इससे अज्ञानी है वो विज्ञानी कर्म करे ऐसा वाक्य कहीं मिलता नहीं है अविशेषण नियम विधाना भाष्य में माने कोई विशेष रूप से नियम नहीं है यहां ज्ञानी के लिए ऐसा भाष्य है कहा अच्छा आगे असंभवात है ना हो गया असंभवात ऐसे निर्विशेष आत्मज्ञान से कत्राधिकारक मतक विरुद्धवात उपमर्दम से सूत्रेण अविरुद्धत्म प्रत्युतम विद्यार्था ज्ञान कर्म का जो समुच्चय है विद्या और अविद्या का समुच्चय का उपमर्दम से सूत्र के द्वारा खंडन कर दिया गया है कैसे किया है निर्विशेष आत्मज्ञान से अच्छा विरोधे न विद्या सह असंभवाद असंभवात भाष्य में है उसका अर्थ विरोध होने से विद्या के साथ विरोध होने से यहां अविद्या रहने सकती है विरोधे न विद्या सह विरोधे साथ की टिप्पणी असंभवात असंभवात कर्म इतिशेषा ज्ञान काल में कर्म नहीं कर सकता है असंभव है कि ज्ञान के साथ विरोध है देहाभिमान को बात करके ज्ञान है देहाभिमान पूर्वक कर्म होना है कर्म नहीं कर सकता उदाहरण श्रुति स्मृति असंभवादा जितने भी श्रुति स्मृति दिया गया यह सब असंभव है ज्ञानी के लिए आज की टिप्पणी उदाहरण स्मृति संन्यास विदायन है संयास विदाई कर्म के साथ विरोध दिखाती है कर्म नहीं कर सकता पूर्विस्तृति पूर्वादी कहा कहा कहा था इसका आगे ने पूर्वक भक्षण भी पूर्वोल्यकर्मा अभी आत्मज्ञानी तत् स आत्मतः प्रतुक्त उत्तरत्र व्याख्या चिष्य ने एक और प्रहार कर रहा हैक्षणमें पूर्वतुलल्य कर्ण अवृद्ध तो आगे आत्मज्ञान जो बताएंगे आप आत्मा आत्मावय इधमग्रे अशी इत्यादि बातों से जो बताएंगे वो तो जो बक्षमाण आत्मज्ञान है पूर्व में भी सूर्य आत्मा तस् जगत आदि आत्म शब्द पहले भी आया है जिसके पूर्व में द्वितीय अध्याय में आया हुआ अभी चतुर्थ अध्याय भी चलेंगे आप अरे आर्मी के चतुर्थ अध्याय से चतुर्थ पंचम ष्ठ तीन अध्याय अत्रशत है तो पूर्व द्वितीय अध्याय में सूर्य आत्मा जगतअ सुखास्त इत्यादि बातियों के द्वारा पूर्व में जिस आत्मा को बताया आगे वही आत्मा को बताना है आत्मा वयम शब्द के द्वारा वही आत्मा को बताना है इसलिए ये कहा बक्षमाण भी जो आत्मा, आत्मा है बक्षमाण आत्मा आपका है आत्मा अवय इत्यादि मंत्र से कहे जाने वाला है वही पूर्वोक्तुल करना पूर्व में जो सूर्य आत्मा जगत अस्था सुखास्त इत्यादि मंत्र से द्वारा जिस आत्मा की चर्चा सविशेष की चर्चा थी आगे उसी आत्मा की चर्चा होनी है तो पिष्ठ जो कहा उसी को कहने के लिए क्यों आरंभ करना ये से लिखने के आरंभ करता हूं ये पूर्वादि की शंका है यद तुक्तु नहीं यत्तु है वो ककार सहित शब्द है गलत शब्द गया। यद तु बक्षमाण में भी पूर्वोक्त तुल्यपात पूर्व जो कहा उसके समानों से कर्माविरुद्धम पूर्वोक्त आत्मा कर्म के साथ विरुद्ध नहीं है तो आगे वाला आत्मा भी कर्म के साथ अविरुद्ध होगा ये जो आत्मज्ञान भक्षमाण जो आत्मज्ञान है वो भी कर्मणाविरुद्धमी जो पूर्वादि में शंका उठाई उसका उत्तर है तब सविशेष निर्विशेष आत्मदया प्रत्युतर पूर्व में जो सूर्य आत्मा तथा जगत तस्थ करता है सविशेष आत्मा को बताया और आगे यहां पर आत्मा भी आदि बाक्यो से बताना है वो निर्विशेष आत्मा को बताना है विषय भिन्न है इसे कोई विरोध नहीं विरुद्ध नहीं भी बताया ये कहा विरोध भीरो, विरोधी है अविरुद्ध विरोधी है वह सविशेष की चर्चा थी या निर्विष की चर्चा वही है व्याख्या उत्तर उत्तर व्याख्या आगे की व्याख्या भी तो हम इस बात को बताएंगे पूर्वोक्त आत्मा इस आत्मा के बारे में व्याख्या करेंगे तुल्यत्वा इनकी टिप्पणी थी ना आत्मा विषय तत्व ना तुल्यत्म पूर्वानी जाना वहां भी आत्मा की विषय दिया आगे भी आत्मा का विषय करना है समान है इसके उत्तर दिया नहीं पूर्वोक है सविशेष आत्मा की चर्चा यहां होनी है निर्विशेष की चर्चा इसलिए भिन्न विषय है इसलिए कोई विरोध नहीं है से काम करेंगे निर्विशेष आत्मज्ञान से कर्धिकारक उम्र कत्वे न निर्विशेष जो आत्मज्ञान है आगे जो कथित कहे जाने वाला बक्षमाण आत्मज्ञान है आत्मा पर मध्य एक आशी आदि वाक्य से कहे जाएंगे जो आत्मा का ज्ञान होगा भक्समान जो आत्मज्ञान है निर्विशेष आत्मज्ञान उसका कर्ाधिकारक उम्र उसमें कर्ताकारक फल तीनों का नष्ट करके होता है मैं करने वाला हूं यह मेरा साधन है और यह फल होगा इस सबका निष्ठ कर देगा कर्म कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म का फल तीनों का नष्ट करने वाला होता है न हम करता न हम भोलता ऐसा ज्ञान हो रहा विशेष आत्म ज्ञान से कर्धिकारक उपवर्धक कर्त कर्म कारक कर्ताकार कारक जितने भी थे सबका नाशक होता वो है वो ज्ञान उपवर्धक होने से विरुद्धत्व क्योंकि कर्म के साथ उसका विरोध है पूर्वोक्त आत्मा सविशेष होता है उपमर्दमी सूत्र है अविरुद्धम प्रत्युतम उपमर्दम च ब्रह्मसूत्र में सूत्र है उसके सूत्र द्वारा अविरुद्ध का खंडन किया है विरोधी आत्मा की कथन करना अभी पूर्वोक्त से विरोधी आत्मा है पूर्वोक्त आत्मा तो सविशेष आत्मा है कर्तराधिकारक को लेकर के चलने वाला है और यह निर्विशेष है कर्तराधिकारक को नाश करके होने वाला ज्ञान है कहा उपमरतम चव की टिप्पणी उपवर्धन चाहे ब्रह्मसूत्र है कहते हैं अत्र भाष्यम इसलो भाष्य है अभी है तो क्रिया से कर्माधिकार हेतु क्रियाकारक फल लक्षण से कर्माधिकार का कारण तीन होते हैं कर्म का अधिकार इसको होगा क्या होगा क्रियाकारक फल एक तो क्रिया और दूसरा कारक कर्ता कर्मादि और एक फल का ये तीन होते हैं कर्माधिकार का कारण ये कहा कर्माधिकार हेतु कर्माधिकार का जो कारण हेतु क्रियाकार फल रक्षण से तो का जो अधिकार में कारण है क्रियाकारक फल स्वरूप जो कर्म है समस्त सबके सब प्रपंच से सारा प्रपंच होता है वो क्रियाकारक फल अविद्याकृत से अज्ञानकालीन है वो क्रियाकारक फल आना अपने कर्तृत्व मुक्तृत्व बुद्धि आना कर्म कर्म मेरे लिए कर्तव्य समझना सब अविद्याकालीन है अविद्यात विद्या सामर्थ्या स्वरूप मुद्रम आमती है ज्ञान के सामर्थ्य से उनका स्वरूप ही नष्ट करते हैं उनका स्वरूप में रहता ही नहीं, नहीं क्रिया न कारक न फल कर्म का हेतु जो था तीनों कहा मानते हैं, हैं। तो कहा जिग्रे कुरे सूर्य का जिस अवस्था में सब के सब आत्मरूप हो गए सबको बाद करके आत्मा में बैठा हुआ निर्विशेष आत्मा में बैठा है तो सब आत्मरूप हो गए उस काल में तो, के रकम पशे फिर उस अवस्था में किस साधन से किसको देखे वहां साधन भी नहीं है देखने की वस्तु भी नहीं है क्रिया भी नहीं है तथ के कम जिगरे कौन किसको सुंगेगा वहां सुनने के साधन नहीं रहे, घ्राणे मेरे भी नहीं उसका हाल में सब को बात करके हुआ आत्मरूप हुआ है सब नगरण क्रिया है घषय है, है गंधवी नहीं है ऐसा हो जाता इत्यादि कहा अच्छा की ठीक है आगे तस्मात बक्ष महाव्या आगे जो कहे जाने वाली आत्मज्ञान है विद्या है आत्मा पर जमा कर एक या आश विद्या युवा क्या इसके द्वारा होने वाले ज्ञान अकर्मनिष्ठत्व कर्मा संबंधित केवल आत्मविषय पहुंचा ये सिद्ध हो जाता है पूर्वादि ने कहा था कर्मनिष्ठ ज्ञान है यानी गृहस्थाश्रम में ज्ञान होगा कर्मनिष्ठ है कर्मनिष्ठ होगा तो कर्म संबंधी होगा कहा था उसका कर्मनिष्ठ कहा था एक अकर्मनिष्ठत्व आत्मज्ञान अकर्म निष्ठा है और कर्म के साथ संबंध भी नहीं इसका आत्मज्ञान का केवल आत्म विषय का और इसका पूर्वोक्त ज्ञान तो कर्ता कारक फलादि को विषय करने वाले और यह आत्मज्ञान जो होगा केवल आत्मा को ही विषय करेगा अन्य को नहीं इतर व्यावृत्ति के लिए केवल पर लगाया हुआ केवल आत्मा को ही विषय करने वाला ज्ञान होगा सिद्धम यह सिद्ध हो गया पूर्वोक्त कर्म भीर विद्य शुद्ध सत्व से पूर्व भी पूर्व कांड में जो कर्म बताए गए पूर्व आरण्य में चतुर्थाध्याय में हम बैठने वाले हैं उसके पूर्व में जो जो बताया था पूर्वोक्त कर्म और विद्या मान उपासना कर्म और उपासना जितने भी किया गया पूर्व में उसके द्वारा शुद्ध सत्य से जिसका अंतर्गत शुद्ध हो गया शुद्ध शुद्धम सत्वम यश्यश्ध सत्य जिसका अंतकर्म शुद्ध हो गया कर्म और उपासना के माध्यम से ये इसका क्या होगा शुद्ध सत्व से केवल आत्मविद्या आरभ्य थे आज केवल आत्मज्ञान आरम्भ किया जाता है जा जा पूर्वोक्त कर्म तो और उपासना के द्वारा जिसका अंतकर्म शुद्ध हो गया है उसके लिए आत्मज्ञान आरंभ किया जाता है ऐसा वहां जाता है अतएव केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्धार्थम तो ज्ञान और उपासना करके पूर्व में निष्काम निष्काम उपासना करके जिसके लिए अंतकर्म की शुद्धि की अंत की शुद्धि का परिचय विषय से वैराग्य विषय नहीं चाहिए ऐसी अवस्था में होगा मन दो प्रकार के है मनोही दिविधम प्रोक्तम शुद्धमचा शुद्ध में बचा हमारा मन है तो एक प्रकार दो है उसके मन दो प्रकार होता है शुद्ध मन और अशुद्ध मन अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जितम अशुद्ध मन का पहचान क्या है विषयों की इच्छा काम काम के विष्णु की चिंतन करे तो मन अशुद्ध है और शुद्धम काम विवर्जितम विषम की इच्छा रहित मन हो तो शुद्ध मन का परिचय है यहां कह रहे हैं कि पूर्वोक्त कर्म भीर विद्या पूर्वोक्त कर्मा पूर्व कांड में जो बताए हैं पूर्व आरण्य में कर्म की चर्चा हुई उपासना की चर्चा हुई है तो विद्या बने उपासना है इसके द्वारा शुद्ध सत्व से जिसके अंतकरण शुद्ध हो गया अंतकरण शुद्ध हो गया तो उसके मन में बैराग पूरे बैराग्य पूर्ण हो गया है तीनों लोगों को भोग चाहिए नहीं वैराग्य पूर्ण तो क्या करेगा कर्म परित्याग करके आत्मज्ञान के तरफ जाएगा वो एक अतः अतएव केवल आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष सिद्ध्यर्थम केवल वो चाहता है व्यक्ति अंतकर्म शुद्ध वाला व्यक्ति केवल अपने स्वरूप में रहना चाहता है केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण यही मोक्ष का स्वरूप है यह अपने आप में रह जाना शरीरादि भाव से अतिरिक्त होकर के हम अपने आप में रह सकें यही मोक्ष है कोई देशांतर में जाना मोक्ष नहीं अपने स्वरूप में रहना केवल आत्मस्वरूप अवस्था लक्षण मोक्ष सिद्ध सिद्धि तो आत्मस्वरूप में रहना यह मोक्ष होता है उसकी सिद्धि के लिए वैराग्य पूर्ण जीवन में पहुंचा हुआ साधक है उपासना और कर्म करके ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ अंतकर्म शुद्ध है उसके लिए केवल आत्मा में रहना है इसको मोक्ष मुक्त होना है अभी वैराग्य है किंतु आत्मा में पहुंचा हुआ नहीं है ज्ञान हुआ नहीं है वैराग्य तो है संसार का भोग नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए मोक्ष सिद्धि के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति केवल आत्मविद्या आरम्भ केवल आत्मज्ञान यहां आरंभ करते हैं आगे के प्रकरण में करते हैं प्रसंहार की इस पूर्वोपर बातों के उपसंहार करते हैं अतः केवल निष्क्रिय परमात्मा ही कर्त्या प्रदर्शनार्थम उत्तरग्रंथ आरम्भते हैं केवल केवल निष्क्रिय क्रिया रहित क्रिया मान कर्म निष्कर्मा जो निर्गता क्रिया यहाँ निष्क्रिया जिसमें कोई क्रिया नहीं क्रिया रहित माने कर्म रहित ब्रह्मात्मा ही का तत्व केवल ब्रह्म नहीं अहम ब्रह्माश्री तत्व होना है जीवात्मा परमात्मा की जो एकता करना है प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है या प्रज्ञान शब्द से आत्मा को सिद्ध करके प्रज्ञान को ब्रह्म रूप से घोषित कर लेंगे ब्रह्मात्मा तत्व विद्या प्रदर्शनात्म जीवात्मा परमात्मा की एकत्व सिद्ध करने वाली जो विद्या है उसी को आत्मज्ञान कहते हैं देखो परमात्मा का ज्ञान भी है अपना ज्ञान भी है ऐक्य ज्ञान में बात इतनी है तो साधक व्यक्ति है परमात्मा है विश्वास में है जो साधक को चीज होते हैं परमात्मा है इतना ज्ञान है सभी को है सभी मानते हैं ईश्वर है परमात्मा है मैं हूं ये भी सभी को ज्ञान है तो फिर क्या रह गया हम परमात्मा ऐक्य ज्ञान नहीं है मैं वही परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है उसी के लिए यह परमृद्या का आरंभ किया जाता है आरंभते कहा केवल परमात्मा के विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तर उपग्रंथ आरंभ के आगे के ग्रंथ का आरंभ किया जाता है ऐसा कहा इस तरह से अवतरण भाष्य पूरा हो जाता है इस उपनिषद के शांति मंत्र होता है बांगे मनश्य हम पढ़ते हैं प्रत्येक उपनिषदों का अपना अपना एक शांति मंत्र है कि यजुर्वेदी ऋग्वेदीय है ऋग्वेदीय जो होंगे उनके शांति मंत्र बानवय मनसी है इसलिए ये मंत्र पढ़ते हैं सभी मिलते पढ़े ओम में मनसे प्रतिष्ठिता मनो मे काशे प्रतिष्ठित आदि कामेरि वेदश्चमा स्थतमे महाशेरने सधना ऋतम बलिष्या सत्यं बलिष्मा ओम मन और बाी की एकता होनी चाहिए हमारी तभी हम कुछ काम कर पाएंगे इसलिए जो श्रोता है विद्यार्थी है शिष्य है वो तो प्रार्थना करता है माने बाण में मनसी प्रतिष्ठिता मेरे बाण मेरी जो बाणी है मेरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए और मनो में बाची प्रतिष्ठितम, मेरा जो मन है वो बाणी में प्रतिष्ठित हो जाए माने मन जो सोचे वही बाणी बोले और बाणी जो बोले वही मन करे ऐसा हो जाए मन में सोचना कुछ और हो जाता है हमारे जब एकत्र तो नहीं है दोनों की सामंजस्य नहीं है मन बाणी की तो मन में सोचना कुछ और हो वाणी में बोलना कुछ और हो जाता है और बाणी में बोलना कुछ और हो दो जाता दो है मन में क्रिया करना अलग हो जाता है ऐसी कि आ जाती है इसलिए दोनों की एकता होनी चाहिए मेरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो इसलिए होता क्या है हम साधारण जीवन में हमारी म, हमारे जो मन वाणी में एकत्र तो नहीं है सामंजस्य नहीं इसलिए कोई स्त्रोत्र इस विषय सामने रटा हुआ है पहले शुरू में मन लगा हुआ था बाणी भी लगी थी दोनों एकता थे बाद में धीरे धीरे वाणी के ऊपर मन छोड़ देता है मन अन्यत्र चला जाता है जब मेहमानादी स्त्रोत्र में बैठ जाते हैं वाणी बोलती रहती है मन अपने अपने यात्रा में चला गया हो वहां पर मन बाणी में नहीं है बाणी के साथ नहीं दे रहा है बाणी बोल रही है बोलते बोलते बाद में अपने को लगता है हम कहां पहुंच गए पता ही न लगता भूल जाते हैं ऐसी स्थिति हो गई मंत्र जप में ऐसे होता है मन हमारा बाणी के साथ साथ नहीं देता वो अभ्यास के कारण से बाणी बोलती रहती है, बात अलग है मन वहां अपने राज्य में घुमा हुआ होता है बाणी के साथ नहीं और बाणी भी मन के साथ नहीं होती है तो परिस्थिति अलग इसलिए दोनों के सामंजस्य होना चाहिए इसलिए यहां पर अस्तु क्रिया ऊपर से लगाना मे मना में बाण मनसी प्रतिष्ठिता अस्तु मेरी बाणी या क्रियापद नहीं ऊपर से लगाना मेरी जो बाणी है मन में प्रतिष्ठित हो जाए माने मन में जो सोचे वही बोले ऐसी स्थिति हो जाए कभी कभी क्या होता है मन में सोचा हुआ कुछ और हो जाता है हम बोल जाते हैं गलत बोल जाते हैं बाद में हमको क्षमा मांगनी पड़ती है शौर्य शौर्य बोलते हैं ना क्यों वो तो मन बाणी के साथ नहीं बाणी मन के साथ नहीं है अलग अलग हो गए तो मे मन में मान मेरी जो बाणी है मनसी प्रतिष्ठता अस्तु ऐसी प्रार्थना है माने मेरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मे मन बाजी प्रतिष्ठितम अस्तु मेरा जो मन है वाणी में प्रतिष्ठित हो अस्पक्रिया लगाई पड़ेगी ऊपर तो से तो और आविर आविर मे ये भी ऐसा पाठ है आगे कि आविश अव्यय है आविश अव्यय होता है प्रकाश अर्थ का वाचक होता है प्रकाश परमात्मा वाचक है प्रकाश है परमात्मा का वाचक है एक आविश तो संबोधन के लिए एक है एक आविश परमात्मा के लिए कहा गया हे आविश है परमात्मा हे ब्रह्म ऐसा कहना चाहता है हाँ मे आवि ये भी मेरे सामने प्रकाशित हो जाओ हे एक आदिकार था परमात्मा को संबोधन कर रहा है परमात्मा ऐसा बोल रहा है और एक आदि का था प्रकाशित ये भी आगे हो जाओ मेरे सामने प्रकाशित हो जाओ आत्म रूप से मैं जान सकू आपको ये प्रकाशित होना है अभी देहभावी हूं मैं आत्म रूप से आपको जान सकू परमात्मा के लिए प्रार्थना मैं अभिन्न रूप से जान सकू मेरे सामने हो जाओ ये भी अशातु लोट लगा मध्यपुरुषित ये भी हो जाओ वेदस् में आनिष्ठ मेरे लिए वेद को लाओ क्योंकि आत्मज्ञान वेद के माध्यम से होना है परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है वेदस्य में अनिष्ठ वेद मम मह्यम मेरे लिए वेद को लाओ श्रुतम में माँ प्रहाशी मैंने जो सुना है उसको कभी खोए नहीं मेरा स्वयं पढ़ा हुआ महाप्रहाशी के लोट अर्थ में लुम है लुंग लगा और मध्यम पुरुष एक प्रश्न है मेरा पढ़ा हुआ जो अगर सुना हुआ खोए नहीं मांग का ये होगा इसलिए लूंग किया है मांगे लुम लोट अर्थ में मांग अट नहीं हो पाया त्याग न हो सुना हुआ का त्याग न हो जितने मैंने शास्त्र सुना आत्म विषय शास्त्र उसका त्याग न हो अने ये जो अध्ययन मेरा चल रहा है इस अध्ययन के द्वारा इस अध्यात्म अध्ययन के द्वारा अहोरात्रान संधान अहोरात्र होता है दिन और रात पूरा अहोरात्र एक करूं ये लोट अर्थ में लट है नहीं एक करूं एक करता हूं यह अर्थ नहीं तो अनुसम दधामी लट लगा उत्तम पुरुष बहुत एक वचन दिखता है किंतु लोट अर्थ में अनुसम ऐसा होना चाहिए लो, लोग में हो तो लोट अर्थ में लट का प्रयोग है मैं एक साथ करूं दिन रात कोई एक कर लू मे दिन रात चौबीस अहोरात्र अध्ययन में लगता रहू शास्त्र चिंतन चलता रहे ये प्रार्थना कर रहा है ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी अर्थ जो सत्य होगा उसको रीतक बोलते हैं शब्द में जो सत्य होगा उसको, हो उसको सत्य बोलते हैं सत्य और रीतक का ही अर्थ होता है जो शब्द में सत्य हो देखो ये जो तो शब्द होता है दो प्रकार का होता है एक होता है आप्तवाक्य में शब्द है ना आप्तवाक्य अनाप्त दो प्रकार के वक्ता होते हैं एक आप्त पुरुष होता है एक अनाप्त पुरुष होता है आप तो मैंने जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार कहने वाले को आप तो कहते हैं कोई भी यथार्थवादी आपका होता है और दो होते हैं अनाप्त पुरुष होते हैं दो प्रकार के एक होता है भ्रांत एक होता है विप्रलंबक अनाप्त है। एक पागल और एक ठग दो प्रकार के होते हैं अनाप्त पुरुष में पागल वो है आपने बाहर में सर्प देखा भीतर आकर के बोला आप ठगना नहीं चाहते हैं। जैसा देखा वैसे बोलते हैं बाहर सर्प है जाकर के देखा रशी मिली तो आपने सही बोला गलत बोला आपने जिसको सर्प कहा था आपको ठगने के विचार नहीं है सत्य बोला शब्द में सत्य है आपका किंतु तो अर्थ गलत हो गया रीता नहीं है वो वो अनापता है आप सरप को रशि कहने वाला आपका नहीं होता क्योंकि जाने पर ऋषि भी नहीं। तो आप अनाप्त कोटि के हैं किंतु तो परवंचक नहीं है भ्रांत है उसका आपको भ्रांति हो गई है आप पागल हैं जब जब आप अन्य वस्तु को अन्य समझते हैं तो पागल हैं पागल माने और कोई नहीं हम भी पागल हो जाते हैं जब अन्य वस्तु को अन्य बोलने लग जाए उसका भ्रांति हो जाती है हम तो सही आप तो नहीं होते वहां अर्थ तो में गलती है शब्द तो बेचारा सत्य वित्ती है धूट नहीं बोलता है सर समझा सर् ही बोला उसने एक होता है अनाप्त पुरुष परवंचक ठग कोई आकर के बोल दिया नद्या पंच पंचफला शांति नदी के किनारे पांच फल पड़े हुए हैं ऐसा बोल दिया आकर हम जाते हैं तो फल है ही नहीं वहां केवल हमको ठगने के लिए परेशान करने के लिए बोला उसने शब्द जान बूझ करके बोला वो शब्द ऐसा शब्द है नुस्कार शब्द ही गलत है नुस्कार पहले वाले को तो शब्द तो सही है अर्थ गलत है तो कभी कभी शब्द तो सत्य हो जाता है अर्थ में गलती हो जाती है जैसे प्रांती, प्रांती काल में इसलिए ऋत भी होना चाहिए अर्थ भी सही होना चाहिए जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार कहना यह सत्य होता है सामने रशी है तो रशी ही होना वो सत्य है शब्द में भी सत्य है अर्थ में भी सत्य है सामने रशि है किंतु अर्थ में आपने देखा सर पर तो शब्द में तो सत्य बोलेंगे आप किंतु अर्थ में गलत हो जाएगा तो हमारे जो शब्द होगा दोनों सत्य होना चाहिए कहा मैं सत्य कहूंगा हमेशा सत्य अर्थ भी सत्य होगा मेरा मान शब्दों को बोलते समय मैं अर्थों को जांच पड़ताल करके ही बोलूंगा एकाएक नहीं बोलूंगा यह अर्थ है कि आप तपलता ही बनूंगा अनाप तपलता में नहीं जाऊंगा यह कहना है ये कहते हैं सत्यम बदिश्यामी रितम बदिश्यामी सत्यम मैं मेरे जो मैं कहूंगा जो भी शब्द उच्चारण करूंगा अर्थ में भी सत्य होगा शब्द में भी, भी सत्य होगा मैंने भ्रांति करके नहीं बोलूंगा सोच विचार कर ही बोलूंगा और परवंचक के हिसाब से नहीं बोलूंगा ठगने के हिसाब से नहीं बोलूंगा दूसरे को परेशान करने के लिए निशानी शब्द भी तेरा सत्य होगा अर्थ भी सत्य होगा यह कहा तन तत्मा अवतु तत् माने ब्रह्म वो जो परमात्मा है मां अवतु मेरी रक्षा करे अवरक्षण एक लोट लगा प्रसन्न से प्रसन्न वो ब्रह्मा तद ब्रह्मा मां अवतु मेरी रक्षा करे तत् ब्रह्म वक्तारंभ अवतु आचार्य की भी रक्षा करे वक्ता की भी क्योंकि अध्ययन काल में श्रोता और वक्ता दो ही व्यक्ति होते हैं अवतु माम अवतु वक्तारंभ कहा फिर दोबारा मेरी रक्षा करे वक्ता की रक्षा करे और पुनः अवतु दो बार बोला क्योंकि श्रोता की अपेक्षा वक्ता की भूमिका ज्यादा दिखाया दो बार यहां अवतु वक्त आरंभ वक्ता की रक्षा करे तो नहीं तो वहां बिगड़ा होगा तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगा अध्ययन नहीं हो पाएगा इसलिए अवतु वक्त आरंभ ओम शांति शांति शांति जो सम उप समे धातु से प्रत्यय करके शांति शब्द बनता है समूह समय आती है विघ्नों की शांति करना है हमारे पास तीन प्रकार के विघ्न आने की संभावना है कोई भी कार्य करते हो अध्ययन का काम तो भी, हम अभी हमें ऐतिव परिषद पढ़ना है तो ग्रंथ समाप्त तक तीन प्रकार में से किसी प्रकार के विघ्न आ जाए इसलिए तीन बार शांति कोई भी कार्य नहीं तीन बार शांति बोलते हैं तीन प्रकार के विघ्न आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक तीन प्रकार के विघ्न की संभावना है हमारे शरीर में ही कष्ट आ जाए तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा या गुरु का या शिष्य का दोनों में से किसी के भी शरीर में विघ्न आए आध्यात्मिक विघ्न हो गया इसलिए एक बार शांति कहेंगे आध्यात्मिक विघ्न हो और आदिदैविक आदिभौतिक विघ्न हो हम तो ठीक हैं किंतु परिस्थिति ऐसी आ जाती है हमारे जब तक हम अज्ञान अवस्था में बैठे हमारे दो हो जाते हैं हमने दो बोहर लगाया हुआ होता है एक मेरा एक मित्रभाव में एक शत्रुभाव में राग और द्वेश रूपी मोहर होता है जिसमें हमारे राग है हमने जिसको मित्र माना है उसके अवनति से हमें कष्ट हो जाता है और जिसको शत्रु माना उसके उन्नति से हमें कष्ट होता है परेशान हम हो जाते हैं शत्रु की उन्नति से हम परेशान होते हैं और कष्ट हमें हुआ और मित्र की अवनति हो गई तो हमें कष्ट होता है दो ही हमारे पास मोहर दो होते हैं शत्रु मित्र भाव दो ही भाव करते हैं तो वो दोनों मोहर हमारे लिए कष्ट देने वाले हैं तो ये आदि भौतिक परेशानी है हमारा शरीर ठीक है किंतु सामने वालों के कारण से हमें कष्ट होता है दोनों कष्ट देते हैं शत्रु मित्र दोनों कष्ट देने वाले हैं शत्रु उन्नति करके कष्ट देगा मित्र अवनति करके कष्ट देगा मित्र की अवनति हमें अच्छा नहीं लगता शत्रु की उन्नति अच्छी नहीं लगती हमें कष्ट देने वाले हैं इसलिए सुबर्ण लोहे भेज देती श्रृंखलात्माण भेज देती है सोना और लोहे की कीमत अलग है तो जंजीर तो एक ही है बांधने के लिए तो बराबर है ऐसी स्थिति आ जाती जा जा। तो आदि भौतिक कष्ट हमारे सामने आ जाता है दूसरों के परेशानी से हम परेशान होते हैं क्या आदिभौतिक कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट स्व शरीर संबंधी कष्ट आदिभौतिक कष्ट हो गया दूसरे से होने वाले सारे कष्ट देने वाले शत्रु भी कष्ट देता है मित्र भी कष्ट देता है नेत्र की कोई आपत्ति आ गई हमें कष्ट और की कोई उन्नति हो गई तो हमें कष्ट सब कष्ट देने वाले यह आदिभौतिक कष्ट है और तीसरा कष्ट होता है आदिदैविक एक आए कोई दैवी घटना जो घट जाती है जैसे बाढ़ आया नुकसान हुआ कष्ट होगा वो भूकंप हुआ नुकसान हुआ कष्ट हुआ आग लग गई गांव में दैविक प्रकोप है कष्ट होगा यह आधिदैविक कष्ट है यहां पर कोर्ट कचेरी नहीं होती है और आध्यात्मिक में भी कोर्ट कचहरी नहीं होती हमारे शरीर में रोग आ गया हम कोर्ट में नहीं जाते हैं ये जितने कोर्ट कचहरी वाले हैं ये जो शत्रु मित्र भाव से जो आता है यही होता है यही है बस ये सामने वालों के कारण ही सब कुछ होना है भगवान जो करते हैं वहां भी कोर्ट कचहरी का नहीं हमारी हिम्मत ही नहीं है हम कर ही नहीं सकते वहां और स्व शरीर में जो परेशानी वहां भी नहीं होती आदि भौतिक वाले में सब ये काम होता है तो तीन प्रकार से कष्ट आने की संभावना है कोई भी कार्य में हम अध्ययन में जा रहे हैं तो यहां भी हो सकता है सो तो शरीर संबंधी कष्ट से परेशान न हो जाए अथवा हमारे जो राग द्वेश शत्रु मित्र भाव है अभी तो उसके कारण से परेशानी न आ जाए अथवा दैवी घटना से परेशान ना आ जाए इसलिए तीन बार शांति शांति शांति ऐसा कहा है त्रिवेदता आध्यात्मिकता आयुर्वैदिकताप आदि भौतिकताप के निवृत्ति के लिए समूह समय आते ये ताप न हो कष्ट हो तीनों ताप न हो तभी हमारा कार्य सफल होगा इसके लिए शांति शांति शांति ये तीन बार बोलने की परिक्रिया है हमारी आगे मंत्र है इस उपनिषद का मंत्र बहुत दिन तक हम लोग अवतरण में लगे रहे मंत्र है ओम आत्मा वै इद्रे आशेत ओम। चन मिषत लोकान्सृजाई आमाइदेक अग्रे आसीचन मिषत लोकान्वृजा ये परमात्मा का वाचक है शब्द है परमात्मा का प्रतीक भी है परमात्मा का वाचक दोनों है हर अर्थ को बताने के लिए शब्द होता है उसको वाचक बोलते हैं जैसे एक मिट्टी का पात्र को बोलने के लिए घट शब्द है ऐसा ऐसा एक एक अर्थ के लिए एक एक शब्द होता है वाचक होता है केवल वाचक ही के नहीं प्रतीक भी है परमात्मा का जैसे शालिक्राम शिला है वो का प्रतीक है हम आपसी अर्चना करते हैं नर्मदेश्वर जो बोलते हैं नर्मदा का शिला है हम शिव जी की भावना करते हैं प्रतीक है वैसे जो परमात्मा है उसका क्या प्रतीक है हम किस किस आहारे से परमात्मा जाएं, तो प्रतीक है वो। और क्या शब्द है मंत्र क्या है तो ओम परमात्मा का पाचक शब्द है ओम इस शब्द के द्वारा परमात्मा को कहा जाता है जैसे गऊ शब्द से चालपा है जानवर को कहा जाता है मनुष्य शब्द से सामने बैठा हुआ को कहा जाता है ये मनुष्य नहीं है मनुष्य शब्द का अर्थ है मनुष्य शब्द होता है मकार अकार नकार उकार सकार यकार अकार अकार ये मनुष्य है ऐसा बने का शब्द है म उसे मिलाकर के मनुष्य वो एक शब्द है ये उसका अर्थ है इस पिंड का वाचक शब्द होता है मनुष्य तो शब्द और अर्थ दो होते हैं तो ये परमात्मा का वाचक शब्द है वो इसलिए नाम देते हैं आत्मा भई, भई प्रसिद्ध अर्थ में है भई अद्यय है प्रसिद्ध है आत्मा भई इदम एक एव अग्रे आशी इदम यह जो अभी नाम रूपात्मक जगत हमारे सामने है दो भाग में जगत है ज्यादा जाने की जरूरत है प्रत्येक वस्तु का एक नाम होगा अपनी अपनी आकृति होगी दोप होता।, दो होता है नाम रूप सारा जगत का साथ नाम रूप कोई भी वस्तु होगा अपनी आकृति होगी उसकी आकार होगा ही उसका और नाम होगा कुछ न तो सर्वनाम से बोल दिया जाता है तद यद आदि तद आदि लगा दिया जाता है नाम तो सभी है का रहेगा वहा यहां से काम चला लेते हैं हम जब नाम नहीं जानते हैं तो।, तो इदम ये जो जगत अभी प्रपंचात्मक जगत जो नाम रूप युक्त जगत दिखाई पड़ेगा एकदम जगत फूल जगत अग्रे प्राकाले सृष्टि प्राक काल है सृष्टि के पूर्वावस्था मानी इसकी उत्पत्ति के पहले जब देखा जाओ तो कोई अवस्था होगी ना जैसे मकान बनने के पहले क्या स्थिति थी होगी कुछ रहा होगा वैसे जगत बनने के पहले क्या था? इदम, अभी तो जगत बना हुआ जगत है इधम जगत ये जो जगत है अभी वर्तमान वाला जगत अग्रे सृष्टि के पूर्व काल में बई माने प्रसिद्ध है आत्मा एक एव आशी, आशी आत्मा ही था ये आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था ऐसा होगा जैसे घर बनने के पहले लोहा लकड़ी था लोहा लकड़ी से कुछ अतिरिक्त तो कुछ नहीं था ऐसे ये जगत बनने की पूर्व अवस्था में के पूर्व काल में आत्मा ही था शांतों के परिषद के ष्ठ अध्याय के हिसाब से यहां चर्चा करने जा रहे हैं आत्मा एक एव आशीत एक ही आत्मा था या एक है एवं है आगे नान्य किंचन अविष् था अन्य कोई भी चेष्टा करने वाला कोई भी नहीं था व्यापार युक्त तो वस्तु कुछ भी नहीं था ऐसा तो यहां तीन शब्द आता है एक तो एक शब्द एक एव शब्द एक न तीन है ना अन्य तीन है तो यहां एक शब्द के द्वारा निषेध किया है सजातीय तब भेद का निषेध किया है एक ही था माने अनेक आत्मा नहीं था एक था और एवं शब्द से स्वगत भेद का निराकरण किया है हमारे शरीर एक है होने पर भी हाथ का भेद है शरीर हाथ नहीं है शरीर कान नहीं है शरीर आख नहीं है नगार आता है इसमें आंख का कान का ये नगार आया भेद है अन्य भाव भेद आता है ये स्वगत भेद एक ही व्यक्ति में भी भेद, भेद आता है हाथ का भेद है शरीर हाथ नहीं है बोलते हैं ना क्या बोलते हैं शरीर हमारा हाथ नहीं है नकार नकार कहा आया शरीर में शरीरम हस्त, हस्तम न जहां नकार आया भेद आया तो जैसे हमारे शरीर में एक ही शरीर होने पर भी तत्त अवयव का भेद आ जाता है यह स्वगत भेद है इसलिए क्या दिया एवकार लगाया एक ही था एक शब्द के द्वारा तो सजातीय भेद का निराकरण माने दूसरा नहीं था वो जाति वाला दूसरा नहीं था आत्मा जैसा दूसरा नहीं था और एव शब्द से स्वगत भेद का निराकरण और नान्य किंचन विश्व है अद्वितीयत्व का कथन माने दिजातीय जाति का विजातीय भेद का निषेध है आत्मा तो नहीं था एक ही था ठीक है अन्य अन्य वस्तु थे ऐसा भी नहीं अन्य वस्तु भी नहीं था सजातीय स्वगत सजातीय विजातीय तीनों के भेद के निषेध के लिए तीन शब्द का प्रयोग है एक एव नान्यप तीन चलने शब्द ये तीन शब्द हैं जैसे छांदो के में सदैव सौम्य इदम अग्रे आशीत बोलते हैं ऐसा है वहां भी सत एव इदम अग्रे आशीत सत एव एकम एवं अद्वितीयम तीन पद वहां भी है एकम कहने से चातीय का निषेध है वहां भी एवं लगने से स्वगत का निषेध है और अद्वितीय कहने से बी जाति का निषेध है एक ही था दूसरा नहीं था अन्य जाति वाले भी नहीं थे आत्मा तो एक ही रहा होगा अन्य जाति वाला ये भी नहीं था नीन चार निषेद ऐसा होते तो आत्मा बही प्रसिद्ध है इधम मान्य वर्तमान जो जगत है नाम रूपात्मक जगह जो वर्तमान में जगत हमको दिख रहा है भूत है व्याकृत जगत है ये इधम शब्द से लेना है यह जगत इधम अस्त संधिकृष्ट इधम शब्द संधिकृष्ट का विषय होता है नजदीक का वाचक है अभी स्वामी देख रहा है जो इधम शब्द से बोला जगत को है संधिकृष्टे <clears throat> समीप तरवर्ती चाई तदोरूपम अदशस्त दृतकृष्टे तदिति परोक्षे भी ऐसा कहा है व्याकरण इधम शब्द नजदीक का वाचक होता है जो नजदीक होगा यह करके बोलते हैं हिंदी में यह बोलते हैं सत्य में युदा भारी मस्त शनि दृष्टि है समीप तरवर्तीतद औरत का अर्थात समीप से भी समीप के लिए बोध करता है जो समीप हो तो अति समीप के लिए एत शबक का प्रयोग ए में आत्मा या ऐसा बोलते समीप तरवर्ती समीप से भी समीप तर का कथन करने वाला ये शब्द अदशस्त विक्रक से बोलते हैं तो दूर के बाद होता है वहां अदसस्तुक्त कृष्ठ अदस्य शब्द दूर का बाद तदिति परोक्षे विजान्याद स बोलेगा तद शब्द परोक्ष के लिए अदस्य शब्द तो अपरोक्ष है दूर में है अपरोक्ष है दिखाई पड़ता है तद माने स मे दूर के बाद परोक्ष होता है तदिति परोक्षे विजान्यात ऐसा कहा इधम शब्द है इधम माने नाम रूपात्मक जगत जो वर्तमान जगत है आत्मा भाई भाई प्रसिद्ध आत्मा ही था एक एव अग्रे आश अग्रे माने सृष्टि का सृष्टि पूर्व पूर्व का प्राक सृष्टि के पूर्व काल में एक ही आत्मा ही था आशित लंग लगा रहे आशुप विषय था नान्य किंचन विषव अन्य कुछ भी नहीं था कोई व्यापार युक्त वस्तु कुछ भी नहीं था स्तब्ध था कुछ नहीं था आत्मा ही था उस काल में कुछ पाया नहीं जाता था इ क्षता ऐसे आत्मा ने इक्षण किया यहां अता होना चाहिए लंगलकार का प्रयोग है आठ होकर आर आठ का आगम प्रयोग है भाष्यकार है। इक्षता नहीं होता अक्षत होना चाहिए लंगलकार का प्रयोग है इक्षतु है उसने इक्षण किया विचार किया माने नक्शा बनाया भीतर पहले नक्शा बनाते हैं बाहर बाहर में नक्शा आता है मकान बनाना पहले हमारी खिड़की इधर दरवाजा इधर ऐसे ऐसे भीतर हम तैयार करेंगे उसी को कागज में उतारेंगे यहां भी जगत किस प्रकार बनाना है विचार किया प्राणियों ने पूर्व में कर्म किया हुआ है तत्त जीवों में अनंत जीव है उनके रहने का स्थान और तत्त जीवों का भिन्न भिन्न भिन प्रकार के आहार भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न आहार है आहार भी बनाना है रहने का स्थान भी भिन्न भिन्न भिन, किसी को पानी में किसी को आकाश में किसी को जल में किसी को थल में भिन्न भिन्न आश्रय देना है और खाद्य वस्तु अलग अलग बनाना है निवास स्थान अलग बनाना है शरीर किस किस प्रकार का बनाना है उस शरीर के अनुकाल अनुकूल निवास स्थान बनाना है और कितने प्राणी हैं, कितने एकड़ जमीन चाहिए सारा विचार किया सही सयुक्षत यह सारा नक्शा बनाया ब्रह्मांड की नक्शा बनाई उसने परमात्मा यह भाभी जो ब्रह्मांड पैदा होना है उसकी नक्शा तैयार किया सयुक्षत लोकांड सृजय लोकों की सृष्टि करूं माना प्राणियों के निवास स्थान लोक है जो चौदह भुवन बोलते हैं तीन लोग बोलते हैं जो भी लोग ब्रह्मांड बोलते हैं लोकान लोकों के नितर का अर्थन है सृजयी मैं सृष्टि करूँ ऐसा विचार किया जाते हैं या सृजयी जो है अपने लिए आदेश नहीं होता है आदेश में लोट होता है सृजयी जो है लोट है उत्तम पुरुष एक वचन है तो यहाँ लट अर्थ करने के बाद शिकार अपने लिए आदेश नहीं होगा ना आदेश दूसरे के लिए दिया जाता है तो निमंत्रणा मंत्रणा देश का संपर्क और लोट लोट उसी अर्थ में है आदेश आदि में है तो यहां पर आदेश लगता है दूसरे के लिए आदेश दिया जाता है अपने लिए आदेश नहीं होता है उत्तम पुरुष लोट लगा रहा उत्तम पुरुषा वहींजावही सृजय को जो है आठ लोट का प्रयोग लट के अर्थ में आने के बाद सृजई का अर्थ सृजय ऐसा अर्थ करेगा राशि का ऐसा करेंगे ये कहा समय हो गया है बाश्य का फिर देखेंगे ओम बार में प्रतिष्ठिता मे बासे प्रतिष्ठित आले ही श्री गीते ओ रात्र संतरा तम्यं बतमा तब अवत मा अवतु अवतुक्ता